अभाव प्रत्यक्षे कर्ष अंतिम भाव या तो अव प्रत्यक्ष में कौन सा सन्नीकर्ष हम है कद तो अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष भाव भावस अभाव प्रत्यक्ष में विशेषण विशेष भावनाम का सन्नीकर्ष काम करता है क्या घटा दृष्टाता घटाभावूत घटा भावत भूतल घटा भाव वाला यह भूतल है भूतल कैसा है घटा भाव वाला है तो घटा भाव विशेषण हो गया भूतल विशेष हो गया और हमेशा नियम है प्रथमाता विशेषशाल ज्ञानमिका न्यायिकों के सिद्धांत में जो भी प्रथमांत है वह तो मुख्य विशेष हो जाएगा बाकी वाक्यस्त जितना भी पद है वे विशेषण कोटि में हो जाएंगे और उनको भी परस्पर विशेषण विशेष भाव से जोड़ सकते हैं इन मुख्य विशेष एक ही होगा जो वाक्य में प्रथमांत जैसे आप प्रथमांत कौन तो है भूदर्म यह मुख्य विशेष और वह घटा भाव से विशिष्ट तो है विशेषण समझा रहा हो गया रहा है चक्षु घटाभाव को देख सकता है क्या किसी भी अभाव को चक्षु देख नहीं सकता इन अभाव का अधिकरण को देख सकता अभाव का अधिकरण जैसा भूत है यह हमारा अंग कौन से संबंध है भूतल को तो मैं देख सकता हूं और उस भूतल में घटाभाव है या पठा भाव है या मठाभाव है कौन चीज का अभाव है सभी चीज का अभाव भूतड़ में भूतड़ को छोड़ के भूतड़ में सब चीज का भाव देख सकते हैं तो इसीलिए वहां पर फिर प्रतीति का विषय भूता जो भाव उसको लिया जाए हमारे प्रतीति का हम जिस चीज के अभाव देखना चाह रहे हैं उस चीज का भाव को भूतड़ में माना जाएगा भले उस भूतल में सारे अभाव है भूतड़ में भूतड़ को छोड़ करके अन्य सभी चीज के अभाव में जाएंगे लेकिन हमारे अपने वांछित अभाव को वांछित वस्तु का विषय का अभाव की वहां प्रती कर लेंगे अतिव भूतण में हमारा चक्षु जब संयुक्त हो गया तब वांछित विषयता घट और वह घट उस भूतण पर उपलब्ध नहीं हुआ तो आपने क्या कहा तब इस भूतण में घट का अभाव यदि आप उस भूतल पर पट को खोज रहे थे तो आप कहते इस भूतल में पठाभाव है पठाभाव भूतड़म ऐसा व्यवहार है। इसलिए वांछित विषय का प्रतीति के अधीन है कौन सा अभाव भूतड़ में अनुभव इसे चक्षु संयुक्त है, चक्षु संयुक्त क्या है भूतल, भूतल। और उस भूतड़े में घटा भाव से विशेषण कर घटा भाव को आप विशेषण रूप में देख रहे हैं घटाभाव को विशेषण रूप में देख रहे हैं इसलिए चक्षु है उसके संयुक्त है भूतल से आपने भूतल को देखा और उस भूतल में घटाभाव विशेषण बन रहा है तो विशेषण में क्या रहेगी विशेषणता भीशेश। विशेषण में विशेषणता रहेगी यह विशेष है और यह विशेषण तो चक्षु का संयुक्त पहले से हुआ फिर इस विशेष भीशेश, विशेषण को खोजा तो विशेषण पर ध्यान दिया तो उस विशेषण प्राप्त हुआ इसलिए चक्षु को संयुक्त विशेषणता से निकर से घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ संयुक्त विशेषणता से निकर्ष इसको मैं और ऊपर लिखूंगा ताकि सभी इकट्ठे दिखा दू मैं तो एक पक्ष दिखा लिया जाए इसमें घटा भाव संयोग और यहां विशेषण है और विशेषण विशेषणता से निकर्ष चक्षु संयुक्त चक्षु संयुक्त है भूतल चक्षुगा हो गया भूतल चक्षु संयुक्त भूतल अनिष्ठ विशेषता निरूपित विशेषणता नामक संव में आया विशेषण में क्या रहेगा विशेषणता रहेगी और वह विशेषणता भूतल विशेषता से निरूपित है।, है ना इसे कहेंगे चक्षु संयुक्त भूतलिष्ठ विशेषता निरूपित विशेषणता नाम का एक संकर्ष है उस सन्निकर्ष से चक्षु ने घटाभाव को पकड़ लिया सीधे सीधे कहने के लिए हम क्या कहते हैं संयुक्त विशेषकता शॉर्ट कर संयुक्त विशेषता दीपिक सच्चाई में क्या बोलना चाहिए चक्षु संयुक्त भूत और विशेषता निरूपित विशेषणता सन्निकर्ष उतरा लंबा के जगह पर संक्षेप में आप क्या कहते हैं संयुक्त विशेषणता आप मान लो उस भूतण में भूतण का रूप है रक्त रूप है मान ली। लीजिए समवाय समझ से रक्त रूप रक्त रूप है यहां उस रक्त रूप में संवाय सम्बंध से रह रहा। उस रक्त रूप में क्या आपने देखा नील रूपा भाव अविशेष्य भूतण नहीं रहा अविशेष हो गया जहां आप अभाव को देख रहे हैं रक्तुप और एक विशेषण हो गया और यह भी इसका विशेषण है रक्त रक्तुप कहा रह रहा है भूतण में जिससे रक्तृप जब भूतण का विशेषण है तो उसके दृष्टि में भूतण विशेष हो गया और यह विशेषण हो गया तो चक्षु संयुक्त भूतण में संवेद है रक्तरूप चक्षु संयुक्त है भूतल उस भूतण में है लाल रंग रक्तरूप है समवाय संबंध से चक्षु संयुक्त समवेत हो ना उसमें अभाव को देखा वहा विशेषण तो चक्षु संयुक्त संवेद विशेषणता चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष से अब रूप का भाव को देखा निरूप अभाव ठीक आ गया चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता सन्निकर्ष अथवा चक्षु संयुक्त भूतड़िष्ठ रक्त रूप विशिष्ट विशेषता निरूपित विशेषणता के सन्निकर्ष पूरी लंबी बोलना है चक्षु से संयुक्त है भूतल उसमें विद्यमान है रक्तरूप रक्त रूप में है विशेषता उससे निरूपित विशेषणता आ गया है अभाव चक्षु संयुक्त भूतल अनिष्ठ रक्त रूप समय संबंध है ना भूतल अनिष्ठ रक्तरूप तन विशिष्ट जो विशेषता से निरूपित विशेषणता है सीधे सीधे कहेंगे तो संयुक्त समवेत विशेषणता संयुक्त समवेत विशेषणता आपकी सन्नीकर्ष होगा इससे एक और कदम आगे बढ़ेंगे रक्तरूप में रक्तत्व तो जाती है है ना वो भी समवाय सम रहता रक्तत्व तो रक्तरूप में समवाय सम्बन्ध से उस रक्तत्व तो में आप देखा नीलत्व का अभाव नीलत्व का अभाव अब यह रक्तत्व हो गया विशेष और यह विशेषण भी है रक्तरूप का दृष्टि से और रक्तत्व में विशेषण कौन हो गया नीलत्व का अभाव है ना एक दूसरे का विशेष विशेषण भाव बन जाते हैं यह विशेष है तो यह विशेषण होगा यह विशेष है तो यह विशेषण है रक्तत्व भी विशेषी है तो नीलत्व चक्षु संयुक्तवा संयुक्त में, उस तो तो रक्त तो तो तो में भी संवेत है रक्तत्व वहां पर विशेषण रूप में विद्यमान है नीलत्व भाव, भाव का प्रत्यक्ष करने के लिए चक्षु क्या क्या किया संयुक्त समवेत सम विशेषणता नामक सं नीलत्व भाव को अनुभव करता संयुक्त समवेत समवेत विशेष चक्षु संयुक्त भूतल समवेत रक्तरूप समवेद रक्तत्व कहेंगे विशेषताक्षु संयुक्त भूतल समवेत रक्तरूप उसमें समवेत है रक्तत्व उस रक्तत्व में है विशेषता उस विशेषता से निरूपित है विशेषणता क्षणता के सन्निकर्ष से नीलत्व का अभाव को चक्ष अनुभव करता है सभी प्रतीति में अंतर भी समझ लो पहला नंबर एक आपने यहाँ देखा था भूतण में घटाभाव को सीधा संयुक्त समेत में सीधे घटाभाव को देखा दूसरा नील रूपा भाव को यहाँ देखा और तीसरा नील भाव को देखा पहला ने घटा भाव था दूसरे ने नील भाव और अब तीसरा या होगा भाव है ना घटाभाव में आपने बोला जो पुस्तक में दिया हुआ है घटाभावत भूतलम घटाभावत भूतड़ पहला प्रती है और दूसरी प्रतीति क्या होगी नील रूपा भावत नील रूपा रूपाभावत रक्त भूत रूप भूतल रक्त भूतलम नील रूपाभावत तो रक्तभूतल भूतल में रक्त, रक्त में नील रूपा भाव, तीसरे में बनेगा नीलत्भाव रक्तत्वचिन्न रक्त, रक्त भूतणम रक्ततावच्छिन्न रक्त भूतड़म्ब ऐसी प्रती होगी घटा बौद्ध में घटावा विशेषण हो गया भूतल विशेष हो गया नील रूपा बवध रक्त भूतड़म में नील रूपा व विशेषण है वह रक्त विशेष है लेकिन विशेष भूता रक्त भी विशेषण होकर के भूतण में समवा समझ से विद्यमान है ना नील रूपा भाव में विशेष हो गया विशेषण नील रूप निरूपभाव विशेषण है उसका विशेष है रक्त रक्त भी विशेषण है कहा भूतल में इसी प्रकार से नीलत्व भा ये विशेषण हो गया उसका विशेष्य है रक्तत्व वह भी विशेषण है रक्त में और रक्त भी विशेषण है भूतल भूतड़ शुरू भूतल से करना पड़ता है हमेशा चक्षु से संयुक्त है भूतड़ भूतड़ में संवेद है रक्त उसमें संवेद है वक्त उसमें अभाव देख रहा हूं नीलत्व का अभाव तो चक्षु संयुक्त समवेद संवेद विशेषणता के केन्निकर्ष से चक्षु के द्वारा नीलत्व के अभाव को भूतल में अनुभव कर लिया गया मुख्य विशेष कौन है भूतल अब विशेषणता सन्निकर्ष आपने देखा तीनों प्रकार संयुक्त विशेषणता संयुक्त संवेद विशेषणता संयुक्त संवेद संवेद विशेषण था और कुछ नया नहीं है जो पहला आपने पढ़ा वही है जो संयुक्त निकर्ष है उसी में संयुक्त विशेषणता हो गया और संयुक्त समय से निकर्ष था वहां देखा आपने तो संयुक्त संवेद विशेषणता हो जाएगा और संयुक्त संवेद समय से निकर्ष था अनुभव के लिए वहां भी अभाव देखोगे तो संयुक्त संवेद संवेद विशेषण इस ज्ञान को हम पलट देते हैं तो विशेषता से निकट अभाव पकड़े में आएगा अभी तक आप क्या देख रहे हैं चक्षु से संयुक्त है विशेष भूतल और उसमें विशेषण हो रहा था अभाव चक्षु संयुक्त हुआ विशेषो से और हमेशा अभाव बमने रखा विशेषणों में यही तो क्या ना यहां भी भूतड़ तो घटा विशेषण था रक्त रूप विशेष तो भाव विशेषण था या रक्तत्व विशेष नीलत भाव विशेषण था हमेशा हमने चक्षु संयुक्त पदार्थ में क्या किया विशेषत्व को रखा और अभाव को विशेषण कोटि में डाला तो विशेषता सन्निकर्ष से अनुभव होता है लेकिन हम कहें उल्टा भूतले घटाभाव प्रतिमातल भूतले सप्तमी घटा भाव प्रथमांत अब प्रथमांत कौन हो गया गटा भाव तो प्रथमांत क्या होता है विशेष्य हो गया भी विशेष्यूतड़ सप्तम सप्तम विशेषणम इसलिए भूतड़ हो गया विशेषण उल्टा हो गया अब ये सारा प्रतीति पलट जाएगा मामला ये सारा गायब ये तो हो गया विशेषण का सन्निकर्ष ये अपने जगह पर ठीक है गड़बड़ नहीं है अब एक प्रतीति बदल रहा हूं मैं घटाभाव भूतल के जब क्या बोल रहा हूं भूतड़े घटाभाव ये प्रती करूंगा भूतड़े घटा भाव तब भी चक्षु का संयुक्त तो घटाभाव के साथ नहीं है भूतल के साथ ही रहेगा बोलने की तरीका बदल रहा हूं विशेषण विशेष पलट रहा हूं लेकिन चक्षु का संयुक्त तो भूतल के साथ ही होना लेकिन अब भूतल में क्या है विशेषता नहीं विशेष तो चक्षु का संयोग भूतल के साथ चित्र तो पहला ही जैसा है और भूतल में घटा भाव ये सामान्य तो बराबर है किन्तु चक्षु संयुक्त भूतल में इस समय क्या आ गया है विशेषण भूतल या विशेषण और घटाव क्या हो गया विशेष उल्टा नहीं हुआ अब सन्निकर्ष क्या हो जाएगा विशेषता सन्िकर्ष हो जाएगा जो अभाव में उसी है उसी को सन्निकर्ष बनाना है पहले विशेषण आया था तो हमने विशेषण का संिकर्ष ले लिया और विशेष आया है तो विशेषता सन्िकर्ष आ जाएगा जा चक्षु संयुक्त जा चक्षु संयुक्त भूतल निष्ठ निरूपित विशेषता के सन्निकर्ष से घटाभाव का प्रत्यक्ष आ अथवा सीधे सीधे संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष से घटाभाव का प्रत्यक्ष बाकी दो को भी ऐसे ही समझना है क्या था नील रूपा भावत रक्त भूतल आप कहेंगे रक्त भूतड़े तो नील भाव क्या कहेंगे रक्त भूतड़े भाव रक्त भूतड़ है नील रूपा भाव आ गया क्या हो गया एक और हिस्सा जुड़ेगा ना भूतड़ में है रक्त रूपा कुछ रक्त रूप में है नील रूपा भाव है ना अब देखिए चक्षु से संयुक्त हुआ भूतड़ और भूतड़ विशेषण है विशेषण है किसका रक्त रूपा तक विशेषी और रक्तरूप में रह रहा है रक्तरूप भी विशेषण हो जाता है नील रूपा भाव की में विशेष के रहते यहां समय संबंध है क्या कहेंगे चक्षु संयुक्त समवेता विशेषता सन्निकर्ष चक्ष संयुक्त समवेता विशेषता सन्नीकर्ष से नील रूपा भाव का प्रत्यक्ष हुआ और स्पष्टीकरण करना है चक्षु संयुक्त भूतल समवेत, रक्त रूप निष्ठ विशेषणता निरूपित विशेषता से नील रूपा भाव को आप चक्षु अनुभव कर रहे हैं विशेष और विशेषण को हम बदल रहे के दोनों प्रकार की प्रतीति आपके सामने दिखा रहा हूं अब तीसरे ज्ञान में जाओ तीसरा ज्ञान में क्या है रक्तत्ता अवच्छिन्न रक्त भूतलें भाव ऐसा आपने प्रतिदी किया है अब नील क्या गया? हो गया विशेष्य हो गया नीलतभाव विशेष्य हो गया उसका विशेषण है रक्तत्व रक्तत्व भी विशेष रूप के विशेषण के प्रति विशेष है भूत विशेषण के प्रति पूर्व पूर्व विशेषण होता है उत्तरातर विशेष विपरीत तो वन उल्टा पहले जैसे पहले क्या था विशेष और आगे विशेषण था और अब पहले विशेषण है बाद विशेष जो सप्तमय दो विशेषण माना गया और प्रथमांत को विशेष माना गया ये सामान्य नियम है नई आय तो यहाँ पर क्या सिकर्ष बन रहा है चक्षु संयुक्त भूतड़ में संवेद है रक्त रूप उसमें भी संवेत है संवेत है, है रक्तत्व उस रक्तत्व में नीलत्व का भाव विशेष है चक्षु संयुक्त समवेत संवेत, संवेत विशेषता निकर्ष से आपने अनुभव किया स्पष्ट कहना है चक्षु संयुक्त भूतल भूतल समवेत रक्त रूप समवेत रक्तत्व निष्ठ विशेषणता निरूपित विशेषता के सिकर्ष से नियक्त भाव का प्रत्यक्ष होता है ठीक है सभी जगह में हमारा दो नियमित केवल लगा है सप्तम विशेषणम और प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषशाली ज्ञानम की सप्तमी अंध विशेषण प्रथम विशेषालय ज्ञान नैया दो नियम के आधार पर सारा काम हुआ है तो यह प्रश्न उप शब्द यहाँ सप्तमी क्या है घटा बावत भूतण सप्तमी कैसे मन गया यहाँ घटावाद विशेषण क्यों माना आपने भूतणम में तो प्रथमान्ध विशेष हो जाएगा घटा बावध में ये जो वध आया ना वध इसको कहते मतु प्रत्यक ये आया ये सप्तमी अर्थ में घटाभाव अस्मिन अस्ति घटाभावत्त बना घटाभावद बना, बना। इसलिए जो ये क्या है सप्तमी है ना अस्मिन क्या है सप्तमी अंत है इसी अर्थ में वध आया है घटाभाव मतलब घटा भाव में सप्तमी आ गया अगर सप्तम दोनों से ये विशेषण हो गया और वो विशेष था अब भूतड़े कह दिया तो स्पष्ट है भूतड़ में सप्तमी घटाभाव प्रथम इसी चीज को हम बोलेंगे भूतड़े घटाभाव दोनों का अर्थ में कोई भेद नहीं है लेकिन विशेषण विशेष भाव पलट गए जो विशेषणता वो हो गया विशेष्य जो विशेष्यता वो हो गया विशेषण ठीक है ना आप देखिए समझ में आएगा टीका न्यायोधनी अभाव प्रत्यक्षे विशेषण विशेष्य भाव नाम विशेषणता सन्नीकर्ष पंचविध सन्नीकर्षेश मध्ये संयोगस्थाने संयुक्त पद गया ना उन्हीं पांचों सन्कर्ष लेना उन्हीं पांच सनिकों में संयोग शब्द के जब क्या लिखना है संयुक्ता और समवाय के स्थान है संवेद पदम चट अभाव स्थल निर्वाही अभाव स्थल में विशेषणता हो चाहे विशेषता हो उससे पूर्व में क्या होगा संयोग शब्द है तो संयुक्त कर देना समवाय है तो संवेद अर्थात संयुक्त विशेषणता संयुक्त संवेद विशेषणता संयुक्त संवे, संवेद संवेद विशेषणता समवेद विशेषणता समवेद संवेद विशेषणता कहा शब्द और शब्द तो जाते होंगे लिए वहां भी अभाव देखोगे ना मान लीजिए आकाश में आप इसमें क सुने क सुनेंगे तो का अभाव है ना कि नहीं है के अभाव है गभाव धैव नहीं आपके स्रोत फिर ग अभाव वाला श्रोत हुआ कि नहीं हुआ आकाश गा श्रोत्रम आकाशम हो गया तो आकाश में गभाव कैसे आया वहां पहले क्या है क है वो विशेष उसे विशेषण है गभाव और क किस संबंध से है वहां समवाय संबंध है इसलिए संवेद का श्रोत्र में समवाय समझा क्या है है और उस क में आपने क्या लिया गा भाव तो श्रोत्र संवेद का निष्ठ विशेषता निरूपित विशेषणता ग भाव में आ गया संवेद विशेषणता अच्छा आपने सुना था कम में क्या है तत्व कम है तत्व गत्व का भाव है यानी है तो श्रोत इंद्र में संवेद है का उसमें भी संवेद है कत्व उसमें अभाव पकड़ा भाव ठीक तो श्रोत्र संवेद का पिना संवेद तत्व तत्व गत्ता भाव इसे संवेद संवेद विशेषणता से निकर्ष हो गया और वही प्रथमांत उल्टा कर दोगे तो क्या होगा गाभाव कहा बोला अवध के गावह के गाव विशिष्ट के गत्वाभाव प्रथमान कर अविशेष हो गया अभाव हो गया विशेष प्राधिकरण जो भी थे वो विशेषण हो जाएंगे तो आप कहेंगे संयुक्त विशेषता सन्निकर्ष संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता संयुक्त संवेद संवेद संयुक्त विशेषणता संयुक्त संवेद विशेषणता संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता समवेद विशेषणता समवेद संवेद विशेषण पांच उसी प्रकार विशेषण में हो जाए संयुक्त विशेषता संयुक्त संवेद विशेषता संयुक्त संवेद संवेद विशेषता समवेद विशेषता समवेद संवेद विशेषता से सं निकर्ष निर्भर होता है कौन सा विशेषण है कौन सा विशेषण स्वयं समझा रहे देखिए, तथा ही न्यायोधनी में स्वयं दिखा रहे हैं स्थल को द्रव्याधिकरण अभाव प्रत्यक्षे, द्रव्यधिकरण द्रव्य कौन है भूतल द्रव्य है कौन भूतल वो वो अधिकरण एक दृष्टांत के लिए सामान्य मना दिए उन्होंने, दृष्टांत में हम रख क्या है भूतल द्रव्य है उसमें वो अधिकरण है हमारा द्रव्य भूतल अधिकरण का अभाव कौन है हमारा घटा भाव प्रत्यक्ष है हमने दिया दृष्टान भाव को तो घटाभाव प्रत्यक्ष है क्या हमारी होगी इंद्रिय संयुक्त विशेषणता इंद्रिय कौन था चक्षु चक्षु संयुक्त विशेषणता आप त्व संयुक्त विशेषण ले तो हो तो मन संयुक्त विशेषणता ले सकते हो तो ये द्रव्य आधिकरण प्रत्यक्ष क्या होता है तीन इंद्रिय से होता द्रव्य आधिकरण प्रत्यक्ष ना चक्षु त्वक और मन इसे सामान्य मना गया द्रव्यधिकरण का कोई भी अभाव आप लेते हो इंद्रिय संयुक्त विशेषणता से होगा अच्छा दृष्टांत हो गया दृष्टान भूतण भूतल अधिकरण घटाभाव का प्रत्यक्ष हुआ है तो वह चक्षु संयुक्त विशेषणता है द्रव्य संवेद अधिकरण का भाव प्रत्यक्ष द्रव्य संवेद द्रव्य भूतल उसमें संवेद क्या था रक्तरूप रक्तरूप लिया ना संवेद और उसमें क्या हमें देखा नील रूपा भाव कालश अभाव प्रत्यक्ष द्रव्य संवेद हो गया द्रव्य भूतल संवेद है उसमें रक्त रूप वह है अधिकरण जिसका ऐसा भाव कौन है नील रूपा भाव उस रूपा भाव का प्रत्यक्ष में इंद्रिय संयुक्त संवेद विशेषण का इंद्रिय चक्षु कुछ संयुक्त भूतल उसे संवेद है रक्त रक्तरूप उसे विशेषण हो गया नील रूपा भाव द्रव्य संवेद संवेद अधिकरण का भाव प्रत्यक्ष है द्रव्य भूतल उसे संवेद है रक्त रूप उसे समय रक्तत्व उसमें वह है अधिकरण चिस्ता ऐसा भाव कौन हुआ था नीलत्व का जाति का अभाव उस भाव का प्रत्यक्ष में इंद्रिय संयुक्त संवेद संवेद विशेषण का संकर्ष इंद्रिय चक्षु संयुक्त है भूतड़ रक्त रूप उसे संवेद रक्तत्व उस विशेषण हो गया नीलत्व भाव ध्यान मैंने जो चित्र में दिया है बिल्कुल वैसे के वैसे है इसे मैंने पहले चित्र समझाए तो आज पंक्ति फटाफट समझ में आ जाता और पहले पंक्ति में लगाते रहे समझ में नहीं पहले बना दो समझ में आया क्या है आक्रिया फिर पंक्ति शब्द अपने आप लग जा पटत का भाव घट में पटत का अभाव भी विशेषता से संयुक्त विशेषणता के घट में क्या रहेगी घटत् पटत घट में घटत्व पटत्व का भाव हो गया संयुक्त विशेषणतःतया घट संवेद घटो पृथ्वीत्वाभाव घट में संवेद क्या है घट उस घटत्व पृथ्वीत्व का भाव आपने देखा तो संयुक्त संवेद विशेषणतः संवेद संवेद रूपत्वाद घट संवेद है रूप उसमें है रूपत्व जाति लेना रक्त रूप ले लेना तो रक्तत्व तो में नीलत्व का भाव आपने देखा तो संयुक्त तो समेत समेत विशेषण दिया संक्षेप और दो छोड़ दिया ना संयुक्त विशेषणता नहीं संवेद विशेषणता समेत समेत विशेष दो छोड़ दिया इसलिए कहते फिर विशेष भी पांच छोड़ दिया विशेषणता का भी दो छोड़ दिया और विशेषता का पांचो छोड़ दिया हमने यहां भी आपको विशेषणता का दो दिखाया नहीं था वो भी दिखा देते हैं बोला हूं श्रोत रूपी आकाश में उसमें क्या है क वर्ण है उस क वर्ण में आपने देखा है ना श्रोत रूपी आकाश में विद्यमान सुन सकता उस उसका में अपने गा भाव देखा यह सीधे गा का भाव के जब ले लो का में गाव दे कामे तत्व है गत्व तो है नहीं काम तत्व विशेषण हो सकता है गत्व का भाव भी विशेषण हो सकता है लेकिन गत्व विशेषण नहीं हो सकता क्योंकि काम ए तत्व नहीं में गत्व का भाव विशेषण होता हो। इसे संवेद विशेषण होता काम है तत्व है और दत्त का अभाव है तो श्रोत्र संवेद का है का में विशेषण हो गया दत्ताभाव इसलिए कान संवेद कान निष्ठ विशेषता निरूपित विशेषणता सन्नीकर्ष से दत्ताभाव का प्रत्यक्ष होगा ठीक है अब क में तत्व है उस तत्व में तत्व का भाव है। तत्व में गत्तु का में और क्या है समवाय समुष है ये हो गया विशेष उसके दृष्टि में ये विशेषण था और ये है विशेषांकोत्रिय तो तत्व का आकाश संवेद का उसमें पुनः संवेद है उसमें विशेषण हो गया का भाव। संवेद संवेद विशेषण दास निकर्ष से दत्ताभाव का प्रत्यक्ष होता है तो यहां पर भी आपने दत्ताभाव देखा तो संवेद विशेषण दासनिक और यहां देख रहे हैं तो संवेद संवेद विशेषण निकर्ष हो जाएगा इसको पलटेंगे तो अभाव को विशेष बना लो और इंद्रिय को विशेषण बना लेने श्रोत्रे दत्ता तक देश सप्तमी वरदा तक कह गया विशेष गशेष हो गया विशेशन। गत्वा विशेशन। इसकी प्रतीति क्या है तो हाँ। अथवा दूसरे में दवा दत्दूसरे दत्वद भाव वाला का कार। यहां था पहले में दूसरे में संवेद संवेद विशेषण पहला तो इंद्रिय में संवेद है विशेष रूपेणा क उसमें गत्त का भाव ने सीधा देखा तो संवेद विशेषणता हो गया और ये क में कत, कत में कत्वे गाव देखोगे तो आकाश में संवेद एकता क में समय समय, समय से तत्व उसमें अपने गत्वभाव देखा समय संवेद विशेषण का हो रहा है तब ऐसा बोले गत्वभावत कत्तावचन का ये सारी बातें जो कहा जा रहा है जहां अभाव संसर्ग विधेयक भाषित हो रहा है अभाव का प्रतियोगी दो प्रकार से भाषित होता है कहीं संसर्ग विधेय कहीं प्रकार विधेय भाषित होता है कैसे होता है ये समझने वाली बातें हैं कि हमने पहले कहा था ये अभाव का मामला थोड़ा टीढ़ी खीर होता है ये हम जो बोल रहे हैं सब जगह हमने क्या लिया घटा बावत भूतलम गत्ता बावत कहा है ना नील रूपा बावत रूपी भूतलम भूतणम रूप भूतलम रक्त भूतड़म नीलत्व बावत रक्तत्तावत रक्त भूतलम सब जगह सीधा प्रतियोगी और अभाव को परस्पर संबद्ध करके प्रयोग कर रहे हैं हम अर्थात हम जो प्रयोग किए हैं दोनों में अंतर समझो घटा भाव घटाभावदूतलम और घटा विशिष्ट अभावद्ध भूतलम दोनों में बहुत अंतर है घटा घटाभाव भूतणम घट विशिष्ट अभावत भूतणम दोनों में बहुत अंतर है घटाभावत भूतणम में घट रूपी प्रतियोगी है घट विशिष्ट अभावत भूतणम में भी घट क्या है प्रतियोगी दोनों जगह घट प्रतियोगी है लेकिन यह प्रतियोगी किस रूप से ज्ञान में भाषित होता है उस रूप से घट रूपी प्रतियोगी विज्ञान भाषित नहीं होता पहले वाले में और दूसरे वाले में अंतर है पहले वाले में संसर्ग विधे भाष होते दूसरे में प्रकार विधेय प्रतियोगिता घटा बहुत भूतण मित्त संस्कृत विधेयद और घट विशिष्ट बहुत भूत मित्त प्रतियोगिता प्रकार विधेयक इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है इंग्हा के अनुमान खंड में नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाए कैसे संसर्ग और प्रकार विधेयक का अर्थ तरह कर समझ लो संसर्ग विधेयक का मतलब क्या घट का भूतल के साथ साक्षात संबंध को देखना चाहते इसे मैंने कहा इस भूतल में घट का अभाव है मतलब आप के मन में यह विचार था मैं घट का भूतल के साथ संयोग संबंध जो होता तो है उसको देखना चाहता था भूतल में घट का संयोग संबंध न देखना चाहता था नहीं दिखाई दिया तो हमने कहा यह भूतल घटाभाव वाला है वहां पर क्योंकि मैं उस घट को भूतल में संबंध विशेष के द्वारा देखना चाहता अति मुझे अब अभाव जो दिखेगा उसी संबंध विशेष के द्वारा दिखाई देगा जिस संबंध से जिस वस्तु को मैं जहां देखना चाह रहा हूं उसी संबंध से वस्तु का अभाव उस अधिकार में पड़ता है। प्रति संसर्ग विधेयक संयोग ना घटवत भूतलम हो सकता था यदि भूतल में घट होता तो क्या बोलते हैं आप संयोग संयोगे न घटव भूतणम ठीक बोलते अरब क्या बोल रहे हो घटाभावत भूतण संयोगेन घटाभावत भूतलम इत्यथ जो संयोगे न घटव भूतणम संभव था और अब क्या है वो संयोगे न घटाभावत भूतलम है इसे भले में बोल रहे घटा भाव भूतणम उसका अर्थ तो क्या है संयोग है ना घटा अभाव नहीं नहीं नहीं अभाव संयोग से नहीं बोल रहा हूं घट संयोग ना माने ये बोल रहा हूं कालिक संबंध से घट हो सकता है वहां इन संयोग से घट नहीं है कह रहा हूं अभाव तो हम संयोज सम से नहीं देख रहे अभाव तो होता है हमेशा स्वरूप संबंध से अभाव तो स्वरूप संबंध से है लेकिन घट व था संयोग से इसे उसी संबंध से अब घट वहां नहीं है ये कहना उसको कहते हैं संसर्ग भाषित हो संसर्गया विजय भाव सामने देख रहा है अरे बुदल में कुछ नहीं है अरे जो कुछ नहीं ऐसे देखिए कह रहे हो कुछ तो समझाओ क्या नहीं है कैसा नहीं है कहना तो घट तो विशेषता भाव समझ लेना वहां मैं संयोग संग घट को देखना नहीं चाहता था मुझे अभाव दिख रहा जो अभाव प्रतीत हो रहा है उस अभाव के प्रकार में जानना चाहते कोई भी विषय विशे है विषय में संसर्गता प्रकारता विशेषता जरूर होगा ज्ञान है तो तीनों है यदि अभाव का ज्ञान हो रहा है मुझे मुदड़ में जरूर प्रकार होना चाहिए और आपने कोई प्रतियोगी का नाम नहीं लिया है साक्षात घटक से भाव घटा अभाव ऐसा नहीं लिया आपने बुदलम कहोगे तो कै पूछूंगा तब आप कहेंगे घट विशिष्ट भाव पत्र विद्य तो घट विशिष्ट अभावूतम जब कहूंगा अभाव का प्रकार हो गया घट विशेषा घटु प्रतियोगी साक्षात प्रतियोगी नहीं है प्रकार विधि है प्रतियोगी घटाभाव में अभाव का प्रतियोगी साक्षात घट है रूपेण संसार को लेकर के और घट विशिष्ट भाव में इस अभाव का प्रतियोगी जो घट है तो साक्षात नहीं है वैशिष्टता बीच में आ गया प्रकार से यंत एक तो अभाव को साक्षात भेदन कर रहा है एक अभाव को परंपराया भेदन कर रहा है साक्षात जैसे कोई कहे घट पटत्व वाला नहीं है घट पटत्व वाला नहीं है आप सीधे भी कह सकते हैं घट गट, घटत वाला है घट गट, घटत्व वाला है ये भी कह सकते हैं वहां घट गट, घटत्व का साक्षात संबंध है और जब घट में पठत्व का अभाव दे पठत् सम्बन्ध नहीं है वह प्रकार विधेयक जब साक्षात हम अभाव और पृथ्वी को जोड़ता हो वहां संसर्ग होता है जहां अभाव और पृथ्वी साक्षात संबंध तो नहीं है वह प्रकार विधिया सिर्फ देखने में दोनों एक जैसा लगता है घटाभावत भूलम भूतड़म घट विशिष्ट अभावत भूतलम लेकिन दोनों में बहुत अंतर है प्रती को लेकर के फर्क है। यदि अत्र घटस्या यदि अश्विन भूतल घटस्या तभी संयोगे न स यदि इस भूतड़ में घट होता तो संयोग समझ से होता लेकिन आप इस भूतल में नहीं है वो संयोगना बड़े भूतल में कालिक संबंध देना घट है कालिक संबंध से कोई भी वस्तु कहीं भी रह सकता है केवल नित्य पदार्थ नित्य सु का योग कालिक संबंध से कोई भी वस्तु नित्य पदार्थों में नहीं रहेगा फिर जनिया नाम जनक काल है जन्यों का जनक काल इसे काल रूपी एक संबंध बना लो कालिक संबंध से सकल जन्य पदार्थ एक दूसरे के अंदर रह सकते हैं सिर्फ भूतल में जिस समय आप घटाभाव देख रहे हो उसी समय घट भी है लेकिन संबंध अलग अलग भूतल में कालिक संबंध से भले घट है इन संयोग समझ घट नहीं है ऐसी जब प्रती हो उस प्रती का नाम संसर्ग विजया घटाभाव का भाषित होना में और भूतल में अभाव को लेकर के उस अभाव को किसी विशेषण से विशिष्ट करने मात्र के समय में प्रयोग करता हूं। में ये की हो रही है। अभाव को विशिष्टता प्रदान करके ज्ञान में प्रकार को स्पष्ट करने के लिए जब किसी प्रतियोगी का प्रयोग करता हूं तब वह प्रतियोगी उस अभाव में अभाविशिष्ट ज्ञान में बल्कि प्रकार विधेयक होता है और जब दृष्टांत आएंगे आगे स्पष्ट करूंगा विस्तृत रूप और आते रहेगा बार बार इसलिए को तीन स्टेप में पढ़ाया जाता है ना पहले केवल मूल मूल मूल पढ़ेंगे थोड़ा खोपड़े में घुसेगा फिर पदकृति पढ़ेंगे थोड़ा और ज्यादा फिर न्याय बोधनी पढ़ेंगे तो पूरा पछेगा हम सीधा ही न्याय पढ़ रहे हो बच्चा पैदा हो सकू में चना डाल दिया तो खतरा ही खतरा न चबा सकता है निकल सकता है क्या करे वही हाल आप लोगों को सीधे न्याय देने की बात मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी काफी समझ रहे हैं क्या अच्छी बात आप देखिए समाप्त कर रहे हैं प्रत्यक्ष प्रकरण को प्रत्यक्ष प्रमाण से निष्कृष्ट लक्षण किम प्रत्यक्ष प्रमाण का निष्कृष्ट लक्षण क्या है एवं सन्निकर्ष जो षटन ज्ञान प्रत्यक्षम तत्कर्णम इस प्रकार से छह प्रकार का जो सन्निकर्ष है इन सन्निकर्षों से जन्य ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष होता है तार प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है व कौन है वो इंद्रिया स्वयं है तस्मात इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाण मीति सिद्धम इसलिए इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात प्रत्यक्ष हाँ, प्रत्यक्षपरीक्षेदारे आग प्रत्यक्ष परिच्छेद पूर्णताग प्राप्त कर गया।